संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अर्जुन की तपस्या शंकर के साथ युद्ध वाशुपतास्त्र तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति जन्मेजय ने पूछा भगवान मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए यह बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय महारथी एवं दृढ़ निश्चय अर्जुन हिमालय लाँघ कर एक बड़े कटिले जंगल में जा पहुँचे उनकी शोभा अपूर्व थी उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई वे डाभ के वस्त्र दंड मृगछाला और कमंडलू धारण करके आनंदपूर्वक तपस्या करने लगे पहले महीने में उन्होंने तीन तीन दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए दूसरे महीने में छह छह दिन पर और तीसरे महीने में पंद्रह पंद्रह दिन पर चौथे महीने में बाह उठाकर पैर के अंगूठों की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की उन्होंने कहा भगवान अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई भगवान शंकर ने उनसे कहा मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूँगा ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप धारण किया सुंदर धनुष सर्पा कार लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर कर ढील भीलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए भील भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानों जंगली स्वर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है अर्जुन ने भी सुकर को देख लिया उन्होंने गांडीव धनुष पर सरपाकार बाढ़ चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानों से कहा दुष्ट तुम तो मुझ निरपराध को मारना चाहता है इसलिए मैं तुझे पहले ही अमराज के हवाले करता हूँ जो ही उन्हें बाण छोड़ा जो ही उन्होंने बाण छोड़ना चाह ढील बेजधारी शिवजी ने रोक कहा कि मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ इसलिए तुम इसे मत मारो अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह न करके सूकर पर बाढ़ छोड़ दिया शिवजी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाढ़ चलाया दोनों के बाढ़ शूकर के शरीर पर जाकर टकराए बड़ी भयंकर आवाज़ हुई इस प्रकार असंख्य बाणों से सूकर का शरीर बींध गया वह दानों के रूप में प्रकट होकर मर गया अब अर्जुन ने भील की ओर देखा उन्होंने कहा तू कौन है इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है यह सूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था फिर तूने इसका वध क्यों किया अब मैं तुम्हें जीता नहीं छोडूंगा भील ने कहा इस सूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया मेरा विचार भी तुमसे पहले का था यह मेरा निशाना था मैंने ही इसे मारा है तुम तनिक ठहर जाओ मैं बाढ़ चलाता हूँ शक्ति तो हो तो सहो नहीं तो तुम ही मुझ पर बाढ़ चलाओ भील की बात सुनकर अर्जुन टोर से आग बबूला हो गए वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता भील वे भगवान शंकर हंस कहते कि मंद मार खूब मार तनिक भी कमी न कर अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी दोनों ओर से बाढ़ों की चोट होने लगी ढील का एक बाल भी बांका ना हुआ यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ना रही अर्जुन कूढ़ कूढ़ कर बाढ़ छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते अर्जुन के बाढ़ समाप्त हो गए अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया ढील ने धनुष भी छीन लिया तलवार का प्रहार किया तो वह दूध टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी पत्थरों और भिख्छों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया अब घूसे की बारी आई भील ने बदले में जो घुसा मारा उससे अर्जुन का होश हवास हो खो गया अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं से दबाकर पिंडी कर दिया वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए दम घुटने लगा लोहू लुहान होकर जमीन पर पड़ गए थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया उन्होंने मिट्टी की एक बेदी बनाई उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सिर पर है अर्जुन को प्रसन्नता हुई कुछ कुछ शांत हुए उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा अर्जुन तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे जैसा शूर और धीर छत्री दूसरा नहीं है तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो तुम सनातन ऋषि हो तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता तुम क्षण भर में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे प्रभो आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं आपके कंठ में जगत के उपकार का चिन्ह नीलिमा है सिर पर जटा है आप कारणों के भी परम कारण त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं आप देवताओं के आश्रय एवं जगत के मूल कारण हैं आपको कोई नहीं जीत सकता आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक एवं हरिहर स्वरूप हैं आपके ललाट में नेत्र हैं आप सर्व सर्वस्वरूप भक्तवत्ल त्रिशूलधारी एवं पिनाक पाड़ी हैं और सूर्य स्वरूप शुद्ध मूर्ति एवं शिष्ट के विधाता हैं मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ सर्वभूत महेश्वर सर्वेश्वर कल्याणकारी परम कारण स्थूल सूक्ष्म स्वरूप मैं आपसे क्षमा जाचना करता हूँ मुझे क्षमा कीजिए मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है इसे अपराध न मानिए मुझे शरणागत को क्षमा कीजिए अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले क्षमा किया फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया भगवान शंकर ने कहा अर्जुन तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है अब तुम उन्हें ले लो तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो अर्जुन ने कहा भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पशुपतास्त्र दे दीजिए वह ब्रह्मशि अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानों राक्षस भूत पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूं कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपतास्त्र में से हजारों त्रिशूल भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल जपड़ते हैं मैं उस पशुपतास्त्र से भीष्म्रोण कृपाचार्य और कटु आदि कर्ण के साँस लड़ूँ भगवान शंकर ने कहा कि समस्त अर्जुन तुम्हें मैं अपना सारा मैं अपना प्यारा पार्शुपतास्त्र देता हूं क्योंकि तुम उसके धारण प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो इंद्र यमराज कुबेर वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना अल्पशक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा यदि संकल्प वाणी धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब मुझे पार्शुपतास्त्र की शिक्षा दीजिए महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया उस समय पर्वत वन समुद्र नगर गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी ढगमगाने लगी भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे भगवान शंकर ने गांडी धनुष अपने हाथ में से उठाकर अर्जुन को दे दिया वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा मैं धन्य हूँ आज मेरा काम पूर्ण हो गया अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदुर्य मणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश वरुण सुवर्ण के समान दमकते हुए शरीर वाले धनाधीश कुबेर सूर्य के पुत्र यमराज और बहुत से गुज्जक कंधर्व आदि मंद्राचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतरे कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंद्राचल पर आए सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुरवाणी से कहा अर्जुन देखो सब लोगपाल तुम्हारे पास आए हैं आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो इसलिए दिव्य दृष्टि लो हमारा दर्शन करो तुम सनातन ऋषि नर हो तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया उसका मंत्र पूजा का विधान तथा प्रयोग उपसंहार की विधि भी सीख ली वरुण ने कहा अर्जुन मेरी ओर देखो मैं ही जलाधीश्वरुण हूँ मेरा वरुण पा, पास युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख ली तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है इसलिए तुम मुझसे अंतर्ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो यह बल पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर ने त्रिपुरा को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था यह तुम्हारे लिए ही है तुम इसे धारण करो अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेघ गंभीर वाणी से कहा प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो तुम्हें परम सिद्धि देवताओं की परम गति प्राप्त है हो गई है तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है इसके लिए तुम तैयार हो जाओ मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा इस प्रकार सभी लोक लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति एवं फलफूल आदि से पूजा की देवता अपने अपने धाम को चले गए